दैनंदिन जीवन में योग चित्त की क्रियाएं और क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियाँ खित की क्रियाएं चित्त में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं पहला प्रत्यय और दूसरा संस्कार चेतन मन पर जो वृत्तियाँ विचार भावना इत्यादि उक्ति रहती हैं उन्हें प्रत्यय भी कहा जाता है जैसे ध्यान की परिभाषा में कहा गया है तत्र प्रत्ययनता ध्यानम अर्थात हृदय भूम्य आदि किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की स्मृति या विषय को निरंतर बनाए रखना ध्यान है चित्त की दूसरी क्रिया है संस्कार चेतन मन पर जो भी प्रत्यय उठते रहते हैं जो भी वृत्तियाँ उठती रहती हैं उसके संस्कार चित्त भूमि में पड़ते हैं यह संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार सामान्यतः अप्रशिक्षित मन में व्यत्थान संस्कार ही मुख्य रूप से रहते हैं व्युत्थान का अर्थ है उठना बहिर्मुखी होना क्रियाशील होना इत्यादि क्षिप्त और विक्षिप्त भूमि युक्त चित्त में व्युत्थान संस्कार ही रहते हैं ये संस्कार चेतन मन को चंचल बनाए रखते हैं चित्तवृत्तियों को थोड़ा निरुद्ध करने का प्रयत्न करने पर मन भले ही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए पर वह व्युत्थान संस्कारों के कारण पुनः चंचल और बहुमुखी हो जाता है चित्तवृत्ति निरोध इंद्रिय संयम वासना त्याग भगवान नाम का एकाग्रता के द्वारा जप आदि साधनाओं के कारण जो मन संयम होता है उसके कारण चित्तभूमि में निरोध संस्कार पड़ते हैं ये धीरे धीरे व्युत्थान संस्कारों को दूर करते रहते हैं एक प्रतिष्ठित योगी में दीर्घ अभ्यास के कारण निरोध संस्कारों का प्राबल्य होता है इन संस्कारों के कारण योगी स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होता है और बाह्य क्रियाकलाप के बाद आसानी से ध्यानस्थ हो जाता है योग साधना का उद्देश्य केवल उस समय के लिए मन को एकाग्र करना मात्र नहीं है चित्त की भूमि को निरोध के संस्कारों के माध्यम से पूर्ण रूप से परिवर्तित करके यथासमय एकाग्र भूमि में परिणित करना ही है अतः इन संस्कारों का भी निरोध करना योग का लक्ष्य है पातंजल योग सूत्र में इन प्रत्ययों एवं संस्कारों के निरोध के अनुसार विभिन्न समाधियों का वर्णन है जिन समाधियों के केवल चित्त के ऊपर उठ रहे प्रत्ययों का निरोध होता है संस्कारों का नहीं वे सम्प्रज्ञा समाधियां कहलाती हैं प्रज्ञा का अर्थ चित्त में चेतन स्तर पर विद्यमान ज्ञान है सम्प्रज्ञा समाधियां चार प्रकार की होती हैं और इन सभी में चित्त के चेतन स्तर पर प्रज्ञा और एक वृत्ति प्रवाह बंद रहता है इस साथ ही निरोध संस्कार भी चित्त की गहराई में रहते हैं इसके कार्य इसके आगे वाली अर्थात असंप्रज्ञा समाधि में चित्त के ऊपर अर्थात चेतन भाग में कोई वृत्ति प्रवाह नहीं होता सभी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तब क्या बचता है केवल निरोह संस्कार रहता है अतः ऐसी समाधि असमप्रज्ञा समाधि कहलाती है लेकिन इन दोनों प्रकार की समाधि में चित्त में कुछ न कुछ चाहे वृद्धि प्रवाह तथा संस्कार या केवल संस्कार तो रहता ही है अतः इन दोनों को सभी समाधि कहा जाता है मनुष्य जब निरोह संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब जित जिस के पर और गहराई में दोनों में कुछ नहीं रहता अतः उसे निर्बीज समाधि कहते हैं यह योग की उच्चतम स्थिति है इसके बाद योगी का व्युत्थान संभव नहीं है वह इस समाधि से पुनः जागृत अवस्था में नहीं आत्म लौटता और सदा के लिए मुक्त हो जाता है श्री रामकृष्ण की भाषा में उसका शरीर इक्कीस दिन में छूट जाता है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच प्रकार के वृत्तियों के वर्णन के बाद अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट कष्टकर और जो कष्टकर ना हो वृत्तियों पर विचार करते हैं अगर आपको बुरा दृश्य दिखा आपका मित्र बीमार हो गया तो ऐसी सत्य सत्यवृत्ति आपके मन में उठ रही है यह सामान्य भाषा में कष्टप्रद है लेकिन सांख्य योग की दृष्टि से इसका अर्थ है जो क्लेश से संबंधित हो क्लेश पाँच प्रकार के हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिन्नवेश वेदांत सिद्ध में अविद्या का अर्थ अज्ञान है हमारे स्वरूप के संबंध में जगत के संबंध में जीवन के लक्ष्य के संबंध में अज्ञानता अस्मिता हमारी बुद्धि में जो विचार उठ रहे हैं वे हमारे भिन्न हैं बुद्धि के साथ जब मन संयुक्त होकर बुद्धि में उठ रही वृत्तियों के साथ संयुक्त होकर कहता है कि मैं वक्ता हूँ मैं श्रोता हूँ मैं मूर्ख हूँ मैं सन्यासी हूँ तो यह मैं का बुद्धि के बाद के साथ जुड़ना अस्मिता कहलाता है अस्मिता अर्थात ईगोइज़म राग अर्थात आसक्ति देश जिसे हम नहीं चाहते उसके प्रति रिश्ता भाव अभिनवेश अर्थात जीने की इच्छा कैसर हो जाए बूढ़े हो जाए डायलिसिस पर हो, हो तो भी दो तो चार दिन और जीने की इच्छा जन्म मरण के चक्कर को बढ़ाते हैं हमारी मुक्ति नहीं होने देते कैबल्य के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने देते और जो दृष्टा है उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देते जो योग का लक्ष्य है जो भी वृत्तियाँ इन पांचों क्लेशों को वर्धित करता है उन्हें क्लिष्ट वृत्तियाँ कहते हैं और जो रोज रोकती है, उन्हें अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहते हैं योग शास्त्र ऐसे सुख में विश्वास नहीं करता जो केवल विषयों में प्राप्त हो योग की दृष्टि में सुख तो दुख है ही परंतु सुख भी चार कारणों से दुख है पहला है परिणाम भोगे रोग भयम भोग में रोग कब है श्री रामकृष्ण कहते हैं कि छोटे छोटे भोग करके उनसे मुक्त हो जाओ जितना भोग करोगे उतना रोग होता है रात को रसगुल्ला या और सवेरे पेट खराब हो गया दूसरा है तप भोग पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जैसे ऑफिस में आठ घंटे बैठना तीसरा है संस्कार भोग की आदत नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा चौथा है गुणवृत्ति विरोध मन कुछ कहता है और शरीर उस स्थिति में नहीं है खाने की इच्छा है परंतु डॉक्टर ने मना कर दिया तो दुखी है यह है गुणवृत्ति विरोध तः जो सुख है वह भी विचारशील व्यक्ति के लिए दुख है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये पांचों वृत्तियां दोनों ही तरह की हो सकती है विकलिष्ट वृत्ति हो सकती है आपका फोटो खींचा आपने देखा अच्छा लगा इससे हमारा मय बढ़ गया आपकी फोटो से अविद्या बढ़ी यह क्लिष्ट वृद्धि हो गई आपने भोजन किया पर कल की चिंता की अब कब मिलेगा इससे राग बढ़ गया आपको कहीं सम्मान मिला अब आपके मन में आता है कि अब कब मिलेगा इसमें आपके मन में द्वेष बढ़ गया इसके विपरीत संत के पास जाकर उनकी बातें सुनने से भिन्न वृत्तियाँ उठती हैं यह अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं यह है, है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति दूसरी है अनुमान प्रमाण जैसे रामकृष्ण आश्रम के बाहर बहुत सारी कार्य खड़ी है तो आपने अनुभव लगाया कि अंदर सतंग हो रहा है यह अनुमान अक्लिष्ट वृत्ति है इसका संबंध धर्म आध्यात्म भगवान से नहीं है भीतर प्रमाण है आगम प्रमाण रामायण बाइबल वेद पुराण इनसे उठने वाली वृत्तियाँ भी अक्लिष्ट होती है इनके विपरीत आधुनिक आगम शास्त्रों से क्लिष्ट वृत्ति उठती है लोग फ्रैट को भी प्रमाण के रूप में पढ़ते हैं वे कहते हैं कि काम ही सबसे प्रबल है काम का भोग करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है या फिर मैनेजमेंट के शास्त्रों के अनुसार पैसा कमाना इनसे क्लिष्ट वृत्ति उठती है इस प्रकार आगम प्रमाणों से भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही तरह के वृत्तियाँ उठती हैं हमारा उद्देश्य इन मनोवृत्तियों को दूर करना है परंतु सभी वृत्तियों को एक साथ दूर करना आसान नहीं होता इसलिए पहले आप क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करें बाद में अक्लिष्ट वृत्तियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी